भासार्थ आदरणीय पत्थर उस सोम अभिषेक कार्य के समय वेग से जाने वाले रथों की भांति शब्द करते हैं सोम निचोड़ने वाले पत्थर धान्य बोने वाले कृषिवल जैसे बीज बोते हैं वैसे ही सोम की निगरानी करते हैं वे इसको नष्ट नहीं करते भासार्थ पूज्य आदरणीय पत्थर यज्ञ में सोम का रस निकालते समय जिस प्रकार खेलते हुए बालक माता को हाथों से मारते हुए शब्द करते हैं, उसी प्रकार शब्द करते हैं। सोमरस का अभिशाव करने वाले पत्थरों की नाना प्रकार से स्तुति करो, क्योंकि पत्थर सोमा भिशाव का कार्य स्थापित करे। इत्यस्तमास्तके चतुर्थो ध्यायः अधास्तमास्तके पञ्चमो ध्यायः पंचनवतितम सूक्तम भाषार्थ पुरुरवा हे निष्ठुर पत्नी तू प्रेम युक्त हृदय से क्षण मात्र स्थिर हो हम दोनों परस्पर मिले हुए आज जल्द कुछ उपयुक्त बातें करें इस समय हम दोनों में आपस में किए विचार मंत्रणा से भविष्य में आने वाले दिवसों में भी सुख प्रदान नहीं कर सकते क्या अवश्य कर सकते हैं भाषार्थ पुरुवशी केवल इस सुस्क वार्ता लाभ से हम दोनों क्या करेंगे क्या सुख मिलेगा मैं उषा की भांति तुम्हारे पास से चली आ रही हूँ इसलिए हे पुरुवा तुम कुना अपन भाषार्थ पुरुवा तेरे विरह के कारण मेरे तुरीन से विजय प्राप्त के लिए बाण नहीं निकलता तथा मैं बलशाली होता हुआ भी शत्रुओं से गायों को अनंत ऐश्वर्य को भी नहीं ले आ सकता राज्यकार्य वीर विहीन होने के कारण मेरा सामर्थ नहीं चमकता विस्तृत युद्ध में शत्रुओं को कंपा देने वाले वीर भी सिंहन उर्वशी हे उषा देव यह उर्वशी ससुर को श्रेष्ठ भोजन देने की कामना करती हुई जब मुझे पति संबंध की इच्छा होती है तब मैं सन्निहित गृह से पति के शयन गृह में जाती जहां यह दिन रात चाहती है तथा पति के साथ रमण सुख से पूर्ण भरी रहती है भाषार्थ हे पुरुरवा तू मुझे दिन में तीन बार पुरुष दंड से तारित करता था, मेरा उपभोग करता था, तथा सपत्नी के साथ मेरी प्रतिदंदता नहीं थी। तू मेरे अनुकूल होकर मुझे संतुष्ट करता था। इस आसा से ही मैं तेरी शरण में आती थी, हे शूरवीर, तू मेरे शरीर का उस समय स्वामी होता था, भाषार्थ जो उर्वशी सुजुल्ड श्रील सुम्न आप एवं हृदय चक्षु इन चार सखियों के साथ आई थी, किंतु तुम्हारे आने के पश्चात वे अरुण वर्णांकित अपसराएं वेशभूषा करके नहीं आती थीं नव प्रसूत गाएं जैसे शब्द करती हैं वैसे वे सभी अब शब्द नहीं करती थीं भाषार्थ उर्वशी हे पुरुवा जिस समय पुरुवा ने जन्म लिया उस समय देव पत्नियाँ भी देखने आईं और बहने वाली नदियों ने स्वयं उसकी संवर्धना की तुझे महान युद्ध के लिए तथा शत्रुओं का हनन करने के लिए देवों ने मुझे सामर्थ्य संपन्न किया भाषार्थ जब यह पुरुवा स्वयं का रूप त्याज्य कर देवस्वरूप अफसराओं के समीप मानव होकर जाता था तब ये अफसराएं डरकर दूर चली जाती थीं जैसे कामिनी हरिद डरकर व्याध से दूर � हैं जब इन देवलोक निवासिनी अप्सराओं के साथ मानव देहधारी पुरुरवा बहुत प्रेमपूर्ण बातें करने तथा कार्यों से संपर्क करने जाता है तब वे अपने शरीर को नहीं दिखाती तथा लुप्त हो जाती थी दांतों से लगाम को काटते क्रीड़ाशील अश्वों की भांति भाग जाती थी भाषार्थ जिस उर्वशी ने बादल में उत्पन्न वेग से पतनशील विद्युत की भांति चमकती हुई मेरी सभी मनोरथों को पूरा किया था तब उसके गर्भ से कार्यकुशल एवं मानवों का हितकारी सुंदर पुत्र जन्मा था। उर्वशी उसे दिर्घायु करे, भाषार्थ जिस प्रकार तू पृथ्वी की रक्षा पालन करने के लिए पुत्र रूप से जन्मा है, हे पुरुर्वा तू मुझमें ही गर्भ किया था। मैं जानने वाली ज्ञानवती होकर उन सभी दिनों में तुझे कहा करती � तूने प्रतिज्ञा का भंग किया है, अब शोक क्यों कर रहा है, भाषार्थ पुरुवा, कब तुम्हारा पुत्र उत्पन्न होकर मुझ पिता को चाहेगा तथा वह मुझे जानकर मेरे पास आए, तो रोता हुआ आंसू नहीं बहाएगा, कौन ऐसा पुत्र है जो परस्पर प्रेम से संपन्न पति पत्नी को अलग करेगा, अब कब यह तुम्हारा तेजो रूप गर्भ भासार्थ उर्वशी मैं तुम्हारी बात का उत्तर देती हूँ, तेरा पुत्र जब रोने लगेगा तब उसकी कल्याण कामना करूंगी तथा वह नहीं रोएगा यह देखूंगी जो तेरा अपत्य है उसे मैं तेरे पास भेज दूंगी अब तू अपने घर को लौट जाओ हे मूर्ख अब मुझे नहीं पा सकोगे भासार्थ पुरुरवा तेरे साथ प्रेम आज गिर पड़े या अरक्षित होकर बहुत दूर के प्रदेश को जाने के लिए प्रयाण करें या यही पृथ्वी पर शयन करें अर्थात दुर्गति से मर जाए या उसे बलशाली जंगल के भेड़िये आदि खा जाएं भाशार्थ पुरवशी, हे पुरुवा, मृत्यु को प्राप्त न हो तथा यहीं मत गिरना और तुझे अमंगल व्रिक आदि न खाएं तुझे नष्ट न करें। स्त्रियों की मैत्री प्रेम स्थाई नहीं होती, वे तो जंगली भीड़िये की भांति कुरताद से भरे होते हैं। भाषार्थ, जब मैंने विविध रूप वाली मानों रूप होकर मानों में घूमती हुई ह वास किया है तथा घी का स्वाद दिन में एक बार लिया है अर्थात रत सुख का उपभोग लिया है उसी से मैं अभी इस प्रकार कृप्त होकर तुझे छोड़कर दूर जाती हूं भाषार्थ पुरुवा अंतरिक्ष को पूर्ण करने वाली तथा जल को बनाने वाली उर्वशी को वशिष्ठ अतीव वासहीता मैं पुरुवा वश करता हूँ श्रीष्ठ तुझे प्राप्त हो मेरा हृदय तेरे वियोग के कारण संतप्त हो रहा है इसलिए फिर लौट कर आए भाशार्थ उर्वशी हे इलापुत्र पुरुवा, ये सभी देव तुझे कह रहे हैं कि तू सामप्रत मृत्यु के वश में होगा इसलिए तू तेरे योग्य देवों की हवि से पूजा करेगा स्वर्ग में जाकर सुख एवं आनंद प्राप्त करेगा क्षणवतितम सुक्तम भाशार्थ हे hey इंद्र तेरे दोनों की इस महान यज्ञ में मैं स्तुति करता हूँ सेवन करने योग्य तेरे प्रशंसनीय उन्माद की हम प्रार्थना करते हैं जो इंद्र हरित वर्ण अश्व से आकर घी की भांति रमणीय जल की वृष्टि करता है उस मनोहर तुझे इंद्र के बाज हमारे स्तुति वचन पहुँचें भाषार्थ जो स्तुति करता ऋषि इंद Jis törá se aszt lé játé Usi prakár asztvonko istut se prerit ker Sربod, padak, sharan, yogh indr ki istut kereté Jaisé gáyen indr ko Or haritvend som se santust keretí Usi prakár istutáon Tum bhi indr ke suttadayak Bal ki istutiyon se púja yah vajr Haray rengka, or lohayka वह हरित बाण एवं बहुत सुंदर है वह शत्र नाशक एवं दोनों हाथों में धारण किया जाता है यह इंद्र ऐश्वर्यवान शोभन हन वाला तथा दुष्टों को बाण से क्रोध युक्त होकर नष्ट करने वाला है इंद्र में भृत्वण नाना रूप धारण किए हैं भाषार्थ आकाश में सूर्य की भांति उज्जल वज्र धित हुआ वह इस प्रहरीय वज्र सबको व्यापता है मानो उसने अपने वेग से रथ वाहन करने वाले घोरों की भांति सारी दिशाओं को व्याप्त किया है जो लोह वज्र विद्र्थ को नष्ट करता है वह इंद्र सोम रस को ग्रहण कर हरित वर्ण का हो हजारों दिव्यों से प्रदीत होता हुआ भाषार्थ हे हरित केश युक्त घोड़ों के स्वामी इंद्र पूर्व कालीन यजमानों से यज्ञ में स्तुत तू ही एकमात्र स्तोत्र वाहवि की कामना करता है तू ही सब चाहता है तू ही सभी से प्रशंसनीय है हे शत्रु संहार के लिए प्रादुर्भूत इंद्र तू असाधारण उज्जल मनोहर एवं उपासना करने योग्य रूप वाला है भाषार्थ विख्यात गमनशील एवं सुंदर हरित वर्ण अश्व हर्ष युक्त वज्रधारी इंद्र को सोमपान करके आमोद में प्रवृत्त करने के लिए रथ में जोते जाकर वहन करते बहुत स्तोत्र एवं हरित वर्ण सोम रस तैयार रखा जाता है